परमार्थ प्रसंग एक सौ काम भाव को दूर करने का एकमात्र उपाय है पुरुषों के लिए सब स्त्रियों में मातृभाव और स्त्रियों के लिए सब पुरुषों में संतान भाव का पोषण करना जब भाव न रहने पर पतन की संभावना रहेगी ही काम को सैयत किए बिना और ब्रह्मचर्य रक्षा हुए बिना मन स्थिर नहीं होता ठीक ठीक एकाग्रता और ध्यानावस्था नहीं आती और भगवान में रागानुगा भक्ति की प्राप्ति नहीं होती 200 कच्चा मन महामायावी होता है वह साधक को कब किस तरह से में ले जाकर अतर्कित रूप से माया जाल में फंसा देगा यह समझ पाना बड़ा कठिन है कच्चे मन का स्वभाव ही है देह और इंद्रियों के सुखों को ढूंढते रहना स्त्री पुत्र परिवार को अपना समझ उनकी माया में मोहग्रस्त होना धन जन प्रतिष्ठा और प्रभुत्व को जीवन की एकमात्र में वस्तु समझना, सुख के प्रयत्न दुख पाकर और पक पक पर धक्का खाकर भी उसे चैतन्य लाभ नहीं होता प्रतिदिन चहु और मनुष्य मर रहे हैं यह देखकर भी कच्चे मन वाला आदमी यह कभी नहीं सोचता कि उसे भी न मालूम किस क्षण सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़ेगा वह तो चाहता है कैसे धोखा देकर चालाकी से किसी भी उपाय से अपना काम बने उससे चाहे दूसरे को नुकसान पहुँचे दुख मिले उसकी उसे परवाह नहीं अपना सुख हुआ कि हुआ यह संसार ही उसका सर्वस्व है दो सौ एक कच्चा मन खदान से निकाले गए कच्चे सामान की तरह होता है कितना ही मैल मिट्टी अशुद्ध मिश्रण और कूड़ा करकट उसमें मिला रहता है रासायनिक उपायों से उसे धोकर, जलाकर, शुद्ध करे कर लेने से उसे असली सोना या उससे भी कितने ही अधिक मूल्य की वस्तु में परिणत किया जाता है, जो मनुष्य के अनेक कर्मों में आती है और उसकी जीवन रक्षा में सहायक होती है इसी तरह कच्चे मन को यदि विवेक यानी सद सद विचार से धोकर त्याग वैराग्य और भक्ति की अग्नि में उसकी विषय वासनाओं को जलाकर गुरु प्रदत्त परमार्श तत्व की साधना में शोधन कर लिया जाए तो वही शुद्ध और पक्के मन में परिणत हो जाता है नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर उसे शुद्ध पक्के मन से गम्य है दो सौ दो मन मान लो एक तरह का फल ही है कच्ची हालत में फल जैसे खट्टा कसैला और बेस्वाद लगता है और खा लेने से रोग उत्पन्न करता है किंतु पक जाने पर कैसा सुस्वादु और उपकारी होता है ईश्वर को भोग लगाने के काम में भी आता है मन का भी वैसा ही है दो सौ तीन कच्चे मन के सत्व रजा और तमो गुण है जिनका सत्व है उसमें धर्म भाव है धर्म लाभ करने सतपथ पर चलने और परोपकार करने की इच्छा है वे इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं किंतु दुर्बलता के कारण या अपने को दुर्बल और अपटु सोच लेने से वे ज्यादा दूर अग्रसर नहीं हो पाते शीघ्र ही अवसन्न हो जाते हैं जिनमें रजा है वे संसार और विषय कर्म में इतने लिप्त रहते हैं कि वे धर्म के लिए विशेष दिमाग खर्च नहीं करते हुआ तो धर्म का दिखावा भर करते हैं उनमें तमह है वे है दुराचारी कैसे दूसरों का अनिष्ट करें कैसे दूसरों का सर्वनाश करें उन्हें यही फिक्र रहती है और वे यही प्रयत्न करते हैं वे होते हैं कामी लोभी और पापाचारी